संमार्जन करने के बाद जहां कुश इस पृथ्वी पर गिरे थे वह स्थान कुशतरपण नामक तीर्थ हुआ जो बहुत पुण्य फल देने वाला है मैंने विंध्य पर्वत के उत्तर जहां यूप खड़ा किया गया था वह स्थान भगवान विष्णु का आश्रय बना तथा वह यूप अक्षय वट के रूप में परिणत हुआ वह वृक्ष नित्य एवं कालस्वरूप है और श्मरण करने मात्र से यज्य का पूर्ण्य देने वाला है मेरे यज््य का मुख्य स्थापन यह दंडका है जब यज्य पूरा हुआ तब मैंने भक्तिपूर्वक्त भगवान विष्णु को प्रसन किया जिन्हें वेदों में बिराट कहते हैं जिनसे मूर्तिमान जगत की उत्पत्ति हुई तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है उन देव भगवान विष्णु की आराधना करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया नारद मेरे देव यजन का स्थान 24 योजन है आज भी वहां तीन कुंड हैं जो यज्ञेश्वर स्वरूप हैं तभी से वह स्थान मेरे देव यजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ वहां रहने वाले जो कीड़े मकोड़े आदि हैं वे भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं दंडकारण धर्म और मोक्ष का बीज बताया जाता है विशेषतः वह प्रदेश जिसे गौतमी गंगा ने स्पर्श किया है अधिक पुण्यमय हो गया है प्रणिता संगम तथा कुश तर्पण तीर्थ में जो स्नान और दान आदि करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं उनके वेदांत का स्मरण पठन अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण भी मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग एवं मोक्ष को देने वाला है मुने on taartel tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, on tehtud, पापों का नाश हो जाता है। नारद यह तीर्थ इस पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार बताया जाता है। on तथा on तीर्थ का महात्म on tehtud, सारसत्र नामक तीर्थ समस्त अभिष्ट वस्तुओं के साथ भोग और मोक्ष को भी देने वाला है वह मनुष्य के सब पापों का नाशक समस्त रोगों को दूर करने वाला और संपूर्ण सिद्धियों का दाता है नारद उसके महात्म का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनो पुष्पोत्कट के पूर्व और गौतमी के दक्षिण तट पर एक विश्वविख्यात पर्वत है जिसे सुब्र गिरी कहते हैं साकल नाम से प्रसिद्ध एक परम निस्ठावान मुनी उस पूर्य में शुब्र परबत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे गौतमी के तट पर रहकर तपस्या करने वाले उनस्रेष्ट ब्राम्हण को सभी भूत गण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तन किया करते थे ऋषियों गंधर्वों तथा देवताओं से सेवित उस परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुंचाने वाला परशु नामक एक राक्षस रहता था वह यज्ञ से द्वेष रखता ब्राह्मणों की हत्या करता और इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचर्ता रहता था जहाँ विद्वान ब्राह्मण शाकल्य मुनि रहते थे वहाँ भी वह महापापी राक्षस आया करता था विप्रवर शाकल्य बड़े तेजस्वी थे पापाचारी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता था किंतु वह अपने उद्योग में सफल न हो सका एक दिन दुज श्रेष्ठ शाकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा से आश्रम पर आए इसी समय परशु ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या को साथ लिए वहां आया उसका शरीर शिथिल हो गया था सिर के बाल पक गए थे और वह अत्यंत दुर्बल दिखाई देता था उसने शाकल्य से कहा ब्राह्मण आप मुझे और इस कन्या को भोजनार्थी जानिए मानद हम लोग आतिथ्य के समय पर आए हैं आप कृतकृत्य हो गए इस संसार में वही धन्य हैं जिनके घर से अतिथि अपनी अभिलाषा को पूर्ण करके निकलते हैं जो अतिथि सत्कार नहीं करते वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं जो भोजन के लिए बैठकर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिथि के लिए दे देता है उसने मानो पृथ्वी का दान कर दिया यह सुनकर साकल्य जी ने कहा मैं तुम्हें भोजन देता हूं यूं कहकर उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा परशु ने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा दूर से थके मदे आए हुए अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं जब अतिथि तृप्त होता है तब वे भी तृप्त हो जाते हैं यदि अतिथि की तृप्ति न हुई तो वे भी अतृप्त रह जाते हैं अतिथि और निंदक ये दोनों विश्व के बंधु हैं निंदक तो पाप हर लेता है और अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है जो मार्ग से थक कर आए हुए अतिथि को अवहेलना पूर्वक देखता है उसके धर्म यश और लक्ष्मी का तत्काल नाश हो जाता है इसलिए मैं थका मादा अभ्यासगत आपसे कुछ याचना करता हूं आप मुझे अविष्ट वस्तु देंगे तभी भोजन करूंगा अन्यथा नहीं शाकल्य जी ने कहा उसे दिया हुआ ही समझो तुम निश्चिंत होकर भोजन करो तब राक्षसों में श्रेष्ठ परसुने कहा मुने मैं पके बालों वाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं तुम्हारा शत्रु हूं तुम्हें मार खा जाने का अवसर देखते-देखते मेरे कितने वर्ष हो गए जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाता है वैसे ही मेरे सब अंग भूख के मारे सूख रहे हैं अतः मैं तुम्हारे अनुचरों सहित तुम्हें ले चलूंगा और अपना आहार बनाऊंगा परशुकायह कथन सुनकर शाकल्य जी कहा जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है उनकी की हुई प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती अतः सखे तुम्हें जैसा उचित जान पड़े करो तथापि मेरी एक बात सुन लो क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि जो मारने को उद्यत हो उनसे भी हित की ही बात कहें यह बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूं मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है और भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं भगवान विष्णु मेरे पैरों की रक्षा करें देव जनार्दन मेरे मस्तक के भगवान वाराह दोनों भुजाओं के कूर्मराज पृष्ठ भाग के कृष्ण हृदय के नरसिंह जी उंगलियों की वाणी के अधिश्वर मुख की गरुड़ वाहन नेत्रों की धनेश दोनों कानों की और भगवान भाव सब ओर से मेरे शरीर की रक्षा करें नाना प्रकार की आपत्तियों में एक मात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण हैं यो ककर शाकल जीने कहा राक्षसराज अब तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय आलष्य छोड़कर मुझे यहांाँ से उठा ले चलो या यहीं सुखपूर्वक खा जाओ उनके यो कहने पर भी वह राक्षस्खाने को तैयार हो गया सच है पापी के हृदय में करुणा का एक कण भी नहीं होता बड़ी-बड़ी और विकराल मुख बनाए जब वह ब्राह्मण के समीप पहुंचा तब उन्हें देखकर बोला विप्रवर तुमको तो शंख चक्र गदा हाथ में लिए देखता हूं तुम्हारे सहस्त्रो चरण सहस्त्रो मस्तक सहस्त्रो नेत्र और सहस्त्रो हाथ हैं तुम सर्वदाती दिखाई देते हो संपूर्ण भूतों के एकमात्र निवास हो तुम्हारा स्वरूप छंदों में है तुम जगनमय हो इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूं तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं अब तुम ही मुझे शरण दो महामते मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ जो मेरा पापों से उद्धार करने वाला हो ब्राह्मण महापुरुषों का दर्शन निष्फल नहीं होता भले ही वह देश अज्ञान से ही क्यों हुआ हो लोहे का पारस मणि से प्रसंग या प्रमाद से भी स्पर्श हो जाए तो भी वह उसे सोना ही बनाता है राक्षस का यह वचन सुनकर साकल्य जी को बड़ी दया आई वे बोले दैत्यराज तुम्हें शीघ्र ही सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा इससे तुममें भगवत स्तुवन की शक्ति आ जाएगी फिर तुम भगवान जनार्दन की स्तुति करना मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री नारायण की स्तुति के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है बहुत अच्छा कहकर परशु त्रिभुवन पावन गंगा के तट पर गया और स्नान करके पवित्र हो गंगा जी की ओर मुख करके खड़ा हुआ उसी समय उसने देखा साकल्य मुनि के कथनानुसार जगत जननी सरस्वती सामने खड़ी हैं उनका रूप दिव्य है Unhõunne dibd chandan ka leev kar rukha hai.